पाद तीन पाद अर्थात तीन अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुशुप्ति इनकी अभिमानी वृष्टि और समष्टि में विश्व तेजस्ग्य और वैश्वानर या विराट नाम से कहा जाए हिरण्यगर्भ और ईश्वर का ऐक्यता का प्रतिपादन कर चुके हैं श्रुति पर आधारित होकर लेकिन सीधा तुरी में नहीं जा रहे हैं क्योंकि अंतिम में तीसरे पादि समृष्टि के ऐक्यता के, के करने के बाद में उस तीसरे पाद में क्या कह दे एश्य सर्वेश्वरा येष सर्वज्ञो अंतरियामी येष योनी सर्वस्या प्रभा जो मंत्र में कह देने के बाद संशय हो जाता है क्या यह जीव उस ईश्वर से है क्या यह सर्वेश्वर है ये सर्वईशाने सर्वाधिपति है सर्व का योनि है समस्त के प्रलय और उत्पत्ति और प्रलय का अधिष्ठान है किसी को कहो तुम ही ईश्वर हो तुम्ही ये, ये सब हो तो कौन मानेगा इसीलिए तुर्य में जान से पहले ये पहचाना जरूरी है अतएव तो इन छह मंत्रों के बाद गौड़ पाद का आरंभ होता है मांडुक्य कारिका स्वयं अवतरण का आपने भी लिख रहे हैं गौड़पाद आचार्य जी अ्लोका अलोका अत्र मैने सीधा साधा अर्थ आप जानती ही है अत्र इस विषय में सीधा अर्थ लिया जाता है यानी यहां हम लोग दूसरे वित्पत्ति भी करते हैं अत्र इस विषय में ऐसे कैसे कह सकते हैं कोई मंगलाचरण नहीं कुछ नहीं मंगलवाचक शब्द के बिना कैसे हो जाएगा इस आत्रा में आ का मतलब है अकारादि अकार त्रकारादि त्र अकारादिमात्रात् अ उ उ म म इन तीन मात्रा और मात्राओं से बोलित इन अवस्थाएं उनके अभिमानी और उनसे प्राप्त होने वाला फल यह लोक परलोक आदि वो तो सारी चीजों से जो रक्षा करता है रायती रक्षती यद अत्र वो है अत्र कौन है वो ब्रह्म कौन सा ब्रह्म है भी गुण ब्रह्म तीनों मात्राओं में क्या है सगुण ब्रह्म है उन सगुण ब्रह्म से रक्षा करने वाला है निर्गुण ब्रह्म इस हो गया निर्गुण ब्रह्म जो रक्षा करता है वह निर्गुण ब्रह्म है जो रक्षित हो जाता है किस से इन सगुण ब्रह्म से रक्षित हो जाता है ऐसा जो वह निर्गुण ब्रह्म है उस विषय में एते श्लोका बवंती उस निर्गुण के विषय में और निर्गुण को समझाने के लिए पहले सगुण को है तो जो आया छह मंत्र समझाने हेतु के ऊपर एक श्लोका कारिका ये जो कारिकाएं हैं ये आरंभ होती है भाष्यकार इतना लेकिन अत्र मन एक तस्वीन यथोक्त अर्थ है एक तस्वीन यह जो विषय अभेद करता हुआ हुआ जो कहा हुआ है का आध्यात्मिक और आदि दैविक का भेद का अभेद जो है उस विषय में अर्थ है पदार्थ है का, भवंती ये हैं समझो सबसे पहली कार्य बहिष्प्रग्ञ विभुर्विश्व यु तेजस घन प्रज्ञा प्राच्युधा स्मृत विभो विश्व बहिष्प्रज्ञा व्यापक विश्वनाम से जो सुप्रसिद्ध वह कैसा होता है बहिष्प्रज्ञ होता है बिहार विशेष प्रकृष्ट रूपेण ज्ञायते इति प्रज्ञा अतः बहिर्विष्न प्रज्ञायते प्रकाशयंत वैश प्रज्ञा बहि विषयों को ही बाही विषयों को ही प्रकाशित करके प्रकृष्ट रूपण प्रकाशित कर जानने वाला उसका नाम वैश जिसको वृष्टि में विश्व कहते हैं समष्टि में वैश्वानर कैसा है लेकिन वह विभु क्या शंका होगी महाराज विभु कैसे होगा विश्व तो इतना छोटा होता है पांच फुट छह फुट साढ़े छह फुट ये लंबा चौड़ा है ना विश्व तो व्यापक कहा है ये प्रत्येक बोल रहे हो आप तब कहते भाई मंत्र में क्या कवि था जो ये विश्व है वही वैश्वान अरे और वैश्वानर कैसा है व्यापक है इसलिए आदि देविक के साथ जो आभेद है उसको मन में रखते हुए एक आधे विश्वस्पूत इस व्यक्ति विश्व आपका स्थूल शरीर है यह सर्वव्यापक शरीर दिया जो स्पष्ट दिख रहा है इसको व्यापक कहा दे रहे है किस आगर पर आदि देवी के साथ अभेद करते हुए कहा जा रहा अद्त्म और तो आदिदेव का भेद पूर्व में शुरू के द्वारा बताया जा चुका है उसी को जो है ही सबसे सूचित ही है ना विश्व ही वो ही कार पूर्वोक्ता श्रुतिशु सक्सु पूर्वोक्त छ्रुति छह मंत्र आज जा चुके हैं उन छो में अध्यात्म देव का अभेद कह दिया गया है इसीलिए विभुतम ऐसा नहीं करता युतिशु उत्तम अभेद तस्मत विभुत्तम लेकिन तू कह दिया अगले में अंत जस्तु तय जस यानी समझो विश्व से भिन्न तेजस कोई अलग चीज है इस अंतिम पाद में कहें एक है अंतिम पाद तीन प्रकार से तीन नाम से कहा जा रहा है एक एव कृदास्मिक अंतिम पाद में कहेंगे पूर्व में संकेत करे तू कर यह मत सोचिए वह विश्व अलग चीज है और तेजस अलग चीज़ है। तुम्हें जो में विश्व है वही है तेजस है जिस समय में वह अंत प्रज्ञा है अंत विषयां प्रकृष्ठ रूप जयंती प्रकाशंती थी अंत प्रज्ञा अंदर में जो वा पदार्थ स्वाप्र पदार्थ उन पदार्थों को प्रकाशित करके जानने वाला है जो इसलिए उसका नाम अंत प्रज्ञन प्रज्ञ तथा ठीक इसी प्रकार से विश्व से अभिन्न विश्व और से अभिन्न है प्राज्ञ जो कि वहां क्या हो जाता है घन प्रज्ञ हो जाता है वो प्रज्ञान घन घन प्रज्ञा प्रज्ञान घन हो गया प्रज्ञान घन का बता चुका हूं चार वित्पत्ति अलग अलग कर चुके हैं चार प्रकार शर्त लिए हैं कारणत्व ने एक पक्ष लिया था है कि नहीं कारण ने लिया प्रज्ञा जो प्रज्ञ है उनका कारण होने से तस इधम इस में पहले लिया प्रज्ञ प्रज्ञा ये प्रज्ञ प्रज्ञा से प्राज्ञ ऐसा अर्थ लिए थे फिर प्रज्ञा प्राज्ञा ऐसा भी अर्थ लिया नहीं। और प्रज्ञान का लय स्थान होने से वो घनीभूत हो जाता जागृत और स्वप्न के जितना भी प्रज्ञा थे वह सब किसम पर क्या हो गया एक ही भूत हो गया विद्या सामर्थ होने से क्या दिए थे जैसे अंधकार से छा दिया दिन में दिखाई दिया वस्तु भी रात में आपके कमरे में विद्यमान होने पर भी नहीं दिखाई देता क्यों चीज तो वही पड़े हैं कि अंधकार से ढक दिया गया उसी प्रकार अविद्या से से ढका होने अविद्यागृत और स्वप्न के समस्त प्रज्ञान क्या हो गया एक ही के गनी के समान होकर अनुभव में नहीं आता इसे अथवा अंत में कह इन सब का अधिष्ठान स्वयं प्रज्ञान स्वरूप है वो अत प्राज्ञ है एक तीनों अवस्था विद्यमान वह एक त्रास्प्रता, तीन प्रकार से अलग अलग नामों से अवस्थाओं का अभिमान को देखते हुए नाम अलग अलग हो जाता है व्यक्ति व्यक्ति एक एक है एक है है जैसे घर में में जो ही नहीं बेडरूम वो है ना जहां पर वो सोते हैं शहन कक्ष में वहा क्या है वो पत्नी के लोग पति है और जब बच्चों के गमन में जाएगा बच्चों के लिए तो पति नहीं है तो पिताजी जब ऑफिसम में बैठ गया कार्यस्थल में तो क्या हो गया ऑफिसर है बाबू साहब है। एक ही है तीन अलग अलग कमरे जाने से अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग संज्ञाओं से पुकारा जा रहा है उसी पर आप एक ही हैं, तो जागृत में आप ही है आप ही स्वप्न में है आप ही जो है सुशक्ति में है आप ये का तीन अलग अलग नाम हो जाता है का देखिए पर्यायेन त्रिस्थानत्वात् भाष्य प्रयास एक शुद्धत्व असंग्राय इस कार्य का अभिप्राय शब्दार्थ तो सब तो स्पष्ट होने से नहीं बोल रहे हैं सीधा अभिप्राय दे रहे हैं परिस्थान याण क्रम से कल एक स्थान में था दूसरे में गया दूसरे से तीसरे में जा गया कि एक कालावच्छेद तीनों ही के तीनों एक जगह हो जग वो एक अलग चीज आगे बताएंगे जागृत जागृत जागृत स्वप्न जागृत सुशक्ति प्रत्येक अवस्था में तीन अवस्थाएं जागृत में जागृत जागृत में स्वप्न जागृत में सुशक्ति भी है स्वप्न जागृत स्वप्न स्वप्न सुशक्ति इस सुषिप्त में जागृत नहीं सुषिप्त सदा सुषुप्त ही है जागृत और स्वप्नों पर आप अनुभव कर पाते हैं किस प्रकार से अगला कार्यक्रम में आएगा? क्रम से जा रहा है वो तीन स्थान वाला होने से वह एक ही मानना पड़ेगा जो अलग अलग स्थानों में जाने आने वाला इतना ही नहीं सर्वालुक्र है सोहित स्मृतिया वही मई हूं जिसने जागृत में था मैं स्वप्न को देखा फिर उसके बाद मैं वही सोया था अब मैं वही जग गया हूँ कोई दूसरा दूसरा हूं ऐसा नहीं बोलता कोई वही मैं हूं ऐसा व्यवहार होता है आश्चार इस कर रहे हैं, आत्मा का जैसे स्वभाव है स्वरूप है चैतन्य आत्मा का अवस्था भी स्वरूप कोठी में ले लो आत्मा की ये सारी अवस्थाएं मान लो तब आत्मा की अवस्थाएं नहीं हो क्योंकि पर्या तीन अलग अलग स्थानों में जा रहा है ना जो तो जिसका स्वभाव अग्नि की स्वभाव उष्णता है तो अग्नि उस स्वभाव का व्यवचारित नहीं होता यदि तो का स्वभाव आत्मा का स्वरूप कोटि में होता है फिर तो उसका व्यविचार नहीं होना चाहिए फिर विचार होता है जागृत में, में नहीं आप शुक्त में तो जागृत में नहीं है आप तो एक ही में रहते हैं विचार दिख रहा है हैिन्न एक वस्तु मानना पड़ेगा उसको क्रम आक्रम के द्वारा वाता जाता है तीन स्थानों से अतिरिक्त ही मानना पड़ेगा इसको स्थान से व्यरिक्त मानना पड़ेगा इसको कि स्मृति यह सुप्ता सोहम जागरमी जो पहले मैं सोया था वही मैं अब जगा हूं ऐसा व्यवहार स्मृति भी देखने को मिल रहा है अत एकत्व न जो स्मृति हो रही है जैसे घटाली में स्वयं घटा स्वयं घट वही यह घट है वही घट है जिसे कल में पानी लाया था उसी घट से मैं आज भी लाया हूं तो एक ज्ञान हो जाता है जिस वारा कर लेते हो यो हम पूर्व मध्य प्रातः चागर्मी इस प्रकार जो अनुभव हो रहा है वह एक कर देता है अतव सिद्ध भी हो गया उन अवस्थाओं में जो अशुद्धिया थी से आप बिल्कुल संबद्ध नहीं है आपका वास्तविक जो स्वरूप आत्मा है वो कैसा है केवल एक ही नहीं है वो क्षेत्र तो का धर्म है इच्छा द्वेश कहा का धर्म है ये क्षेत्र का धर्म है शरीर का धर्म है उपाधि का धर्म है मन और अंतकरण का धर्म है मन वर्य काम असंकल विचित्र इत्यादि क्या है मन का अंत कर्ण का धर्म है इसलिए अवस्था त्रैवी आप अनुभव कर रहे राग द्वेष सुख दुख आदि ये सब उपाधिभूत क्षेत्र का धर्म है आपका धर्म नहीं है अतः आप कैसे हैं आप इन सब से अलग धर्मों से असंबद्ध अत्यंत शुद्ध शुद्धत्म और असंग और असंगता भी सिद्ध आप असंघ संघ जो है भ्रम है और संग में यदि आसक्ति हो गई तो विनाश ही होगा संग में आसक्ति हो जाए तो विनाश ही होगा अतिव संग को मिथ्या माना और उसमें आसक्ति को मैंने संग में नहीं आसक्ति वो आसक्ति को त्यागना चाहिए इसमें दृष्टांत बड़ा सुंदर दिया जाता है मूषक वर्षा वो है चूहा और मेढक एक बार दोनों की मित्रता हो गई मेढक ने कहा महाराज आप क्या कर रहे हैं आप तो बड़ा तेजी से भाग जाते हो मैं तो कूद कूद के आता हूं तब तक तो कहाँ से कहा चले जाते हो आप आप कैसे मित्र हैं थोड़ा साथ साथ चलने की कोशिश कीजिए धर्म तो कैसे साथ में चल पाएंगे हमारे स्वभाव भागने की चूहे का और तुम कूद कूद के आते आराम से तब वह कहते नहीं हम दोनों ऐसे मित्र हैं अनन्या इसीलिए इतनी आसक्ति होगी ना तो आपस आप में इतना प्यार हो गया इतनी आसक्ति होगी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो निर्णय लिया साफ कैसे चला जाए फिर तो चूहे ने निर्णय लिया ठीक है ऐसा कर दो मैं अपने पूछ से आपका पैर से बांध देते एक दूसरे से बंध जाए अब साथ में चलना पड़ेगा भाग नहीं सकेंगे ना नहीं मैं आप ना मैं भाग पाऊंगा ना आप कूद पाएंगे दोनों अपने पैदा नहीं चलेंगे आराम से तो चलते रहे चलते रहे कट रहा था कटते कटते क्या हुआ बीच में जो है एक बार कोई चीज या ऐसे कोई चीज दिखाई दी भयंकर तो मेढक डर गया मेढक ने सोचा तो आगे हमको खा जाएगा तो क्या करें तो पानी में डुब जाते छिप जाएंगे अब कूद गया पानी जब पानी में कोई भी बंधा हुआ था ना वो चुहा में पैर से वो भी साथ में चला गया चिल्ला रहे अरे क्या कर रहे हो तो हम तो पानी में डूब के डूब रहे हैं, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाए तो तू तो मर जा भले हम तो जिंदा बच जाएंगे माना ही नहीं मेढक पानी के अंदर अंदर घुस रहा बार बार अब तो बेचारा चुहा मर गया मर गया तो, तो तैर लगा हुआ पैर से बंधा हुआ था मेढक वो भी साथ में लटका है लेकिन वो पानी के अंदर चुहा पानी के ऊपर तैर रहा है मरा हुआ चुहे को जकर को उठा लिया। तो वे जो साथ में भी भी चला। आ वो दो डबल हो गया। <laughs> भी खाने को मिल गया, भी खाने मिल भी कर ये संग दोष आसक्ति का दोष है इसलिए कहते हैं कि शरीर से उन्हें जागृत स्वप्न सुशक्ति किसी भी अवस्था में आपको आसक्ति नहीं होनी चाहिए इसके साथ अपने दोस्ती किया तो ये तो मरने वाले हैं ये शरीर पर मरेगा जागरूक सारी विनाशी अवस्थाएं हैं उनके साथ भी ही हो जाएगा इनसे बंद जाएंगे इनसे आसक्त हो जाएंगे तो उसके साथ अपरा भी नाश हो जाएगा पुनरभि जन्म पुनरवि मरण में फंस जाएंगे इसीलिए अपने से काम करना चाहिए ये क्या है अपने आप असंग होम पुरुष ब्रद्धांड को पुरुष कहता है कैसे हम पुरुष हो असंग है शरीर त्रय से भी असंबद है बाकी दुनिया से क्या संबंध रह गया जब अपने ही स्तूल सूक्ष्म कारण शरीर से हम अलग संबंध नहीं रह गया अब बाकी जितने भी सगे संबंधी है तो शरीर को लेकर के ना आपके शरीर के कारण से आपका कोई पति है पत्नी है भाई है बहन है बेटा है बेटी है सारा रिश्तेदारी बनती है जब आप शरीर से अलग हो गए फिर कौन सा आपके रिश्तेदारी प्राय सारी बातों को एक श्लोक के द्वारा दिया, ये ये दिया फिर वो एक ही तो तीनों अवस्था में कैसे जा रहा है आ रहा है कहते दृष्टांश समझा रहे महामत्स्य दृष्टान्य को परिषद में महामत्स्य दृष्टान दिया है बड़ा मछली क्या करता है वो है नदी का इस तट से उस तट उस तट से इस तट आ रहा है ना उस तट के प्रति संबंध है इस तट का संबंध न बीच का संबंध है उसको किसी भी तट से कोई संबंध नहीं है आर अपार होते रहता है और अपना कार्य जो कर्मफल भोग भोग रहा है वहां महान स्रोत स्रोतसा अप्रकंपित अति बलियां उभे कूले नदिया संचरण क्रम संचरणा ताभ्याम्छते महान नदी के स्रोत में के माध्यम से स्रोत से किसी प्रकार से प्रभावित न होते हुए महान बलवान मछली क्या करता है उस तो धारा को काट के आरोपार हो जाता है इस तट से उस तट उस तट से तो संचरण क्रम संचरणात क्रम से कभी इधर कभी उधर है इसका मतलब क्या ना इस तट का ना उस तट का है ना बीच का है वहां मतलब के, के ना बीच के अर्थात न जागृत के ना स्वप्न के तीनों से आप अलग है इधर से मत्स्य दृष्टान के द्वारा भी वहां समझाया गया है न चाश कु किसी भी तट में या मध्य स्रोत में जिस प्रकार वह आसक्त तो नहीं होता उस प्रकार से यह भी आसक्त तो नहीं होता है समझो अन्यत्र और विद्या का अन्य सुपर्णन कुछ प्रतिह्य नयन पक्षी है या कोई अन्य पक्षी है आकाश में उड़ते हुए कभी भी किसी प्रकार की प्रसंग आदि को प्राप्त करके भी हमें अपना गति में आनन नहीं होता तथी यम आत्मा इसी प्रकार से आत्मा स्थान क्रमेण संचरण उक्त लक्षण युक्त अंगीकर स्थान में क्रम से जाता हुआ देखते स्पष्ट होता है वह अवश्य ही इन सब से अलग है वह एक है शुद्ध है और अब गए ठीक है विश्व प्राप्त स्थान त्रय क्रम संचरण करता हुआ यह उन सबसे अलग एक कमे वीय आत्मा है ब्रम्ह व शुद्ध है असंग इत्यादि आपने बताया लेकिन आप जागृत अवस्था में व्यक्ति कर सकते आप इस पर ध्यान करते रहिए बाहर और रंग बनकर बैठो अब अंदर आपको क्या दिखेगा जिसको बाहर देख रहे तो वही दिखेगा ना इन अंदर में स्थूल है क्या वो अंदर जो आप दे वो क्या है वो वासना में है तो बाहर देखते, देखते देखते उसकी वासना बन गई संस्कार बन गया पिक्चर खेच लिया आपने तो अंदर उसकी वासना बन गई अब आग बन गया तो वो चीज दिख रहा, रहा है वो वस्तु नहीं है नही मेरे साथ केवल मन के द्वारा वासना में मूर्ति बना के आप देख रहे हैं स्वप्न समान की नहीं हुआ जगे हुए अवस्था में लेकिन स्वप्न नहीं है इसको हम कहते जागृत बाहर देख रहा हूं तो जागृत जागृत और देखते देखते अब ध्यान लग गया ना मूर्ति रह गया ना कोई चीज रह गया कुछ भी नहीं दिख रही है आपको अब तब क्या होगा तब जागृत समझाओ काश में एकांत एकदम एकाग्रसित हो चुके हैं वहां वासनामय जब बाहर जो ध्यय चित्रता हुआ वासनामय चित्र भीतर भी नहीं रह गया न बाहर का आप कर रहे हो न भीतर ग्रहण कर रहे हो किन्तु एक तरह से ध्यान मग्न हो गया त्रिपुट की हो गई समाधि जैसा हो गया नहीं हुई समाधि जैसे स्थिति आ जाती है हुए हैं केवल, संस्था को कहेंगे हम जागृत हार्द आकाश में टिके हुए दक्षिणा, मुखे विश्व मनस्यं तस्तु जसह, आकाशे तेजस आकाशेदेहे व्यवस्थित ये विश्वात्मा दक्षिण नेतृत्व में रहता है दक्षिण दाहिने आंख स्थान में आप ये शरीर का अभिमान करने वाला विश्व नाम का जो है आप ये समि में आप वैश्वानर हैं, है में आप विश्व हैं वह कहाँ रहता है दाहिने आंख मुख्य है आपका यही आप इसलिए जब भी आदमी का ज्यादातर आंख खराब होता है तो पहले बाई खराब होती है बहना होता है कि दहना अगर जल्दी खराब होने लगे सबसे ज्यादा आपका विमान उसी में है उसी में आप रहते हैं उसमें चेतनता प्रधान है उसके माध्यम से वृत्ति प्रधान होता है सारा सामर्थ्य तो उस मुख्य हो जाता है बाय में वैसे भी आम स्वभाव है दहने शक्ति ज्यादा है बाई में उतनी नहीं होती प्रयोग कर निर्भर प्रयोग ज्यादा हो रहा है इसमें है। आप नहीं तो जल्दी खराब हो है। हमने देखो अनुभव किया इसी प्रकार से जब ब्लड करा था ना तो खाली पेट में हमने दाइने हाथ से कराया छह महीने लगा था हाथ से खाली पेट का और भोजन के बाद का पाए हाथ से फिर उसके बाद से बाएं हाथ से खाली पेट का लिया और दाएं हाथ से भोजन के बाद खा लिया बहुत फर्क दिखा हमेशा बाएं हाथ कलेष में शुगर ज्यादा होता है बाएं साइड में डायने साइड में शुगर कम होता है ये विचित्रता देखिए कारण क्या है कारण यही हो सकता है कि बाएं क्षेत्र में खून का प्रवाह ही कम है भले ही बाएं क्षेत्र में हृदय है नहीं है इतना क्रियाशील न होने के कारण खून की जो प्रवाह है न्यून हो जाता है इसलिए इसमें शुगर कांश ज्यादा रह जाता है ग्लूकोज ज्यादा रह गया निकल न, निकलता है ना जितनी ज्यादा दौड़ेगा उतनी सफाई होगी उतना बाहर निकल जाएगी लक्षण का देखे द्वारा दवाई निकालती रहेगी उस चीज को या कम रहेगा लेकिन दाने में कम बाए में ज्यादा विषक्षण का देखा है इन चीजों पर कौन एक्सपेरिमेंट कर रहा है कौन ध्यान दे रहा है उनने जहां जहाँ दे दिया ले लिया आपने जहां बोल इतना इतना है उन्हें थोड़ी ध्यान दे रहेगी कहाँ का लेने पर कितना आ रहा है कैसा आ रहा है हमेशा नोट कर लिया ना आप डॉक्टर से चर्चा करो उनको बोला इसलिए बोले एक से चार तरह के अंदर आने वाले हैं मैं उनको बताऊंगा सारी बातें ये आप लोग क्यों एक्सपेरिमेंट नहीं करते ध्यान नहीं देते निर्भर होता है शुगर के तय करने के पीछे इनके वास्तव में डायबिटीज कितनी है निर्णय लेने के पीछे आपका मुख्य दाहिने हाथ होना चाहिए बाएं हाथ नहीं लेकिन दवाई की मात्रा बढ़ाना घटाना बाएं हाथ पर देने ध्यान देना पड़ेगा क्यों बाएं क्षेत्र की कोन यदि नॉर्मल है तो समझे दाहिने में नॉर्मल रहेगा ही बाए हाथ से निकाला कोन में शुगर ज्यादा है और दायने में नॉर्मल भी दिख रहा होगा तो भी समझना ठीक नहीं है विचित्रता एक कर से आये गई। क्यों नहीं आए एक ही बार तो देते ही नहीं लेते भी नहीं कोई भी लेकिन निश्चित रूप से आएगा इसी एक्सपीरियंस से तय हो गया वो चीज इलेक्ट होता है ना तो वो चीज अध्ययन करने मालूम होता है तो शरीर को आप दृष्टा बन के देखो नहीं वहा गया आप बोल हाँ दे दिया दे दिया हो गया काम रिपोर्ट आ गया अरे आपने भी अकल लगाओ थोड़े परीक्षा लोकान कर्म चित कर्मचित शरीर है इसका परीक्षा करके देखो हर तरीके से तब इससे आसक्ति दूर होती जाएगी समझ में आ गई ये क्या चीज है कैसे होता है क्यों अधिकतर लोगों को बाएं तरफ लखवा पहले लगता है ये भी समझ में आती है कैसे तो कारण समझ में अपने आप ग्रहण हो जाएगा इसलिए कहते हैं हाँ कि आप जो विश्व जो स्थू शरीर का हो आप कहा मुख्य रूपण रहते हो दाहिनी में और आप जब तेजस नाम से हो जाते हो हो सफराभि तब आप मन में रहते हो और जो में होते हो तब हृदय आकाश में आप रहते हैं तेजस नाम वाले आप मन के भीतर रहते हैं और प्राग्ञ नाम वाले आप हृदय आकाश में रहते हैं इस प्रकार ये तीनों ही विश्व तेजस प्राग्ञ उपलब्धि जो स्थान है इस प्रकार एक ही आत्मा देह व्यवस्थित एक ही आत्मा शरीर में तीन रूप से व्यवस्थित है इस शरीर के अंदर ही तीन अलग अलग भावों में विभक्त होकर के रहता है एक मकान के अंदर के तीन कमरे के समान है ये आंक मन हृदय आंक आपका ऑफिस रूम है में ना बाहर सबसे मिलने जुलने का काम हो रहा है यहाँ और मन आपके अपने बच्चों का कमरा है जहां से अपनी ही संस्कारों को लेकर खेल रहे हो और शिशु आपका बेडरूम है आपका शहन कक्ष पर आप जाके सो जाते हृदय तो शहन कक्ष मन अपना खेलकूद का कक्ष है बालकों के साथ व्यवहार करने का कक्ष है और अंक आपके बाह्य सकल व्यवहार का कक्षा है जागृत अवस्थाया भाषकार जागृत अवस्थाया मेवा देखो जागृत के अंदर ही तीनों देख सकते हैं आप विश्ववादी नाम त्रियाणाम अनुभव प्रसार श्लोक कहा विश्व तीनों के अनुभव को दिखाने के लिए ही यह श्लोक आरंभ हुआ है इसे जागृत जागृत जब हो रहे हैं आप तब तो आप कहा हैं दैनी में और जागृत स्वप्न जब चल रहा है तब तो मन में ही आप और सशक्त भी जब आप है अपने पहुंच गए दक्षिण अक्षी एव प्राधान्य मुखो अर्थात प्रधान रूप से ये नहीं किरा तो जब जगे हुए तो आंख में रहेंगे इधर उधर कहीं नहीं रहेंगे क्या कहीं कुछ हो जाएगा तो क्या होता कि नहीं होता है कांटे में पैर लग गया पैर में कांटा लग जाता तो बल हो जाता है कहीं भी आ रहे जा रहे कहीं इंद्रिया काम कर रहे हैं लेकिन प्राधान्य नहीं इसलिए भास्कर मुखम जो मुखम संबंध कर किया तत्पर्य क्या है प्राधान्य प्राधान्य रूप से प्रधानता से जो है आप दहने अंक में रहते हैं दृष्ट स्थूल विषयों का आप बनते हैं बहिर्मुख रहते हैं कहने का मतलब विश्व विश्व नाम व्यक्ति स्थूल वस्तुओं का दृष्टा बनकर अनुभव करता है इंदोह नाम दक्षिण अक्षन अक्षम पुरुष है इस मान्य श्रुति उपस्थित कर रहे हैं मृदान को परिषद चार दो, दो। इंदो है वही नाम एश वो ढाईवें अंक में जो है पुरुष उसका नाम क्या है इंद इध नाम है उसका इंध इसे नाम पड़े क्योंकि तेज तेज वाला है वो इसी वजह से अम रिस्पेक्ट करते हैं तस्वीर तो अवस्था या मैंने जागृत अवस्था में एक दे एक ही शरीर में त्रियाणा अनुभव तीनों का होता है तो नास्ति इसमें इनका परसर भेद नहीं है मुखम द्वार स्थान शर्म मत दृश्यम से कथम इन उपलब्ध विशेष आयतन उपदिशते स्थानपेक्ष अस प्राधान्या तो आपने कैसे इसे कह दिया पूरा शरीर में तो दौड़ते रहते हैं हम सारा इंद्रियों के साथ व्यवहार हो रहा है दसों इंद्रियों के साथ जागृत में तब तो वे प्राधान्य रूपेणा ऐसा माना जाता है अनुभू थे अनुभव किया जाता है ध्यान निष्ठ ही रिशेषा निगमान परम अंश उड़ीसा बंगाल आसाम बहुत प्रसिद्ध है उनका आप कभी फोटो देखिए जब वो बैठते थे आंख खुले रहते समाधि में रहते थे और हमेश यू थोड़ा सा सर फोर टेढ़ा और दायने आगे उनकी दृष्टि रहती उसी में समाधिस्थ हो जाते ऐसी स्थिति। और वो करते थे ध्यान कहाँ दाहिने अंक में ध्यान रखिए ये जो मंत्र के आधार पर आदित्य मंडल पुरुष को जो आदित्य में पुरुष है वही या दायने अंक में पुरुष है जो ये दाहिने अंक में पुरुष है वही मैं या हृदय में विद्यमान पुरुष हो ऐसे तीनों को आधे चिंतन करते करते समाधिया पहुंचा कोई आँख कह रही ध्यान निष्ठी रीति अनुभव तभी होती है नहीं अनुभव तो नहीं आएगा तो पढ़ लिया दयाक में रहते हैं इन अनुभव तो जब इस प्रकार से आप उपासना पूर्वक आदि देवी का आध्यात्म के साथ पहले दयानी अंक में फिर उसके बाद हृदय मन में मन में गए हृदय तो में आभेद करके जब अनुभव करेंगे तब मालूम होगा की वास्तव में चीज कैसा है उदाहरण करने के बाद कहते आत्मनो आत्मत गुणवत्चा के तब देखो इंधो दीप्ति गुणो वैश्वादित राज आत्मा चक्षुषी चाक इंधव्या है दीप्ति गुण वाला है बड़ा तेजस्वी गुणों वाला है कौन है वो वही समि का अभिमानी वैश्वान कहा रहता है वो वैश्वान आदित्य अंतर्गत वो भी देखो यदि कौन है? पूरा विराट शरीर, विशाल संसार ही वही है लेकिन वह भी कोई एक जो विशेष रूप रहता है तो कहा रहता है आदित्य अंतर्गत वह राज आत्मा विराट आत्मा है वो जो अधिदेव में विराट आत्मा है वैश्वान से कहा जाता है दीप्त गुण वाला है आदित्य के भीतर में रहता है वही आपके सभ्यात्म में आप है कहा है आप चक्षा एक चक्षा आप दोनों के दोनों एक है अध्यात्म एक तो सूक्ष्म प्रपंचाभिमानी सूर्य मंडलांतर्गत सूक्ष्म समिदेहो लिंगात्मा चक्षु गोलतानुगतिय इंद्रिया संसारण अर्थात हिरण्य गर्भ है जो क्या है वो सूक्ष्म प्रपंच का विमानी है सूर्यमंडल के अंतर्गत रहता है और सूक्ष्म सूक्ष्म समी देगात्मा वह हिरण्य और चक्षु क्या है यहां पर वही है कैसा है लेकिन चक्षु हो गोलतानुगत इंद्रिया अनुग्रह कहा इस चक्षुरूपी गोलक के अंदर विद्यमान इंद्रिय जो है आपका चक्षुर उसके अनुग्राह दृष्टिकोण में एक भिन्न वस्तु के समान है कि वास्तव में वो अभिन्न है विराट भी इसी प्रकार से विराट भी समझना स्थूल प्रपंचाभिमानी सूर्यमंडलात्मा का समी दे प्रपंच का अभिमानी है सूर्यमंडल का विशेष रूप मान करता और रहने वाला समष्टि देह वाला है और चक्ष गोलकुग्राहक और वो क्या है वो ये दो चक्षु का इन दोनों गोलकों का है गोलक का अनुग्राह अलग देवता है और गोलकांत इंद्रिय का देवता अलग इन गोलकों के अनुग्राहवता दे देवता आत्मा उसमें अंदर मेरे इंद्रिय जो है अनुग्रह अनुग्राह अलग अलग इस प्रत्येक इंद्र है देवता के के दे अलग होता है इंद्रिय के अनुग्रह को अभिमानी देवता अलग होता है गोलक क्या है स्थूल है इंद्रिय क्या है सूक्ष्म है स्थूल का अभिमान स्थूल देवता और सूक्ष्म का अभिमान सूक्ष्म ही होगा चक्षुर्क अनुग्रह अर्थांतरम में क्षेत्री और दृष्टा है है। दो चक्ष कर्णा नियंत्रण और कर्णों का नियंत्रण है कार्यकर्ण स्वामी है ताभ्याम स्मृत देहाभ्याम अन्गम्य है पूर्वोक्त तो जो समि देव है उन दोनों से यह अलग ही होता है इस प्रकार समी वृष्टि जीव उक्तम अयुक्तम। इस तरह से कौन से व्यवस्थित हो जाए जीव और ईश्वर का भेद इसलिए इनमें एकत्र जो आप कह रहे हो कि यह अनुचित है यदि ऐसा कोई शंका करे तब जवाब है काल्पनिको जीव भेदो वास्तव विकल्प भगवान भाषा जवाब देना चाहते हैं आप जो कह रहे हो और ईश्वर भिन्न-भिन्न वह भेद कल्पित है, है इसके आधार पर जवाब देंगे पहला पंक्ति देखिए अभी इसलिए तो भूमिका हो गया पूर्व पक्ष की जाइए भाषण में अब द्रष्टाच अन्यो देहामी कहते हिरण्य गर्भ अलग है क्षेत्रज्ञ अलग हिरण्य गर्भ दायने अंक दक्षिण अक्षिणी अक्षणोर नियंत्र दोनों अंकों का नियमन करने वाला होकर के दाहिने अंक में रहने वाला अंकुम का अभिमानी अंकुम का नियंता अंकुम का अनु ग्राह अलग है और क्षेत्रज्ञ जीव अलग चान्योदेह स्वामी और क्षेत्र के गौण है ये दृष्टा है इस देह का स्वामी यह अलग है अन्वय थोड़ा देखो ऐसे हिरण्य गर्भ का अन्वय होगा दक्षिणी अक्षनी अक्षता तक फिर क्षेत्र के का अन्वय दृष्टाचन्योदेह स्वामी इसके साथ हिरण्य गर्भ क्या है वो दायने अंक में रहने वाला अंकों का नियमन करने वाला है और क्षेत्र गौण वह इस व्यवहार में जो दृष्टा श्रोता मनता वगैरह बना हुआ है देह का स्वामी है दोनों भिन्न भिन्न है इन दोनों की एकता आप कैसे कह सकते हो यदि चेतना ऐसे, ऐसे न करो वह काल्पनिक भेद वहां वास्तविक भेद नहीं है स्वतः तो भेदवा भास्कर जवाब दे रहे हैं स्वतः वास्तव में क्या है भेद है ही नहीं एको देवा सर्वभूते श्रोते है प्रमाण क्या है श्रुति प्रमाण श्वेता सूत्रो परिषद छठा अध्याय ग्यारवा मंत्र में कहा एको देव सर्वभूतेश गुड़ एक ही वह देव है सदल भूतों में छिपा हुआ के समान है सर्वेश भूत समित्वित्व वही समी है वही व्यस्ती है सब रूप वही समावृत बैठा हुआ है ऐसा सुनने को मिलता है इसलिए वसुधा कोई भेद ही नहीं है यह बात समझनी चाहिए और श्रुति ही नहीं स्मृति है गीता क्षेत्र विद्धि सर्व भारत तेरवा अध्याय दूसरे श्लोक में कहा सकल क्षेत्रों में वेष्टि हो, हो सकल क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है अलग अलग जैसा से प्रतीत हो रहा है वास्तव में मई हूँ निर्गुण ब्रह्म एक ही हूँ ऐसे कह दिया वहीं पर गीता में तेरहवें अध्याय में ही सोलवे श्लोक में करे अविभक्तंज भूतेशभक्तमी वित हम कहते वास्तव में सरल भूतों में अविभक्त एक में बदवित हूं लेकिन भ्रम वसा भ्रांति के कारण से लोगों को विभक्त के समान दिखाई दे रहा हूं अनेक जीव के समान दिखाई दे रहा हूं वास्तव में अनेक जीव भी नहीं है मैं ही सब जगह हूं और जब मैं एक हूं तो जीव अनेक कैसे हो वह उपाधि की वजह से अनेकत्व दिखता है जैसे सूर्य एक ही है वही सकल घड़ा में विद्यमान पाणियों में दिखाई दे रहा है अनेक सूर्य के समान जो प्रती है भ्रांति होती है वास्तव में उपादि की वजह से वजह से अनेकत्व की प्रतीति हो रही है नहीं तो वास्तव में बिम्बूता सूर्य एकमे वीया तथा यहाँ पर भी समझनी चाहिए सर्वेश कर्णेश वापस लौटते हैं फिर आपने आंख कह दिया? दहना सगल कर्णों में रूप से है। दक्षिण-आक्षिणिक सर्वेशु कर्णेश दाहिने आंख में उसकी उपलब्धि अनुभूति पाठव दर्शनाथ अत्यंत स्पष्टतया प्रति होता हुआ देखने को मिलता है पटुता या तात्पर्य स्पष्टता अत्यंत स्पष्ट दिखा हमें अनुभव में आता है कि दाहिने दाहिने में। विशेष से कोई गलत है? नहीं है यदि सर्वेन्द्रियों में है वो सर्वेंद्रियों के अंदर है सर्वेंद्रियों का व्यापन कर रहा है सर्वेंद्रियों का नियंत्रण कर रहा है उसके बावजूद भी दायने अंक विशेष और अत्यंत स्पष्ट उपलब्धि के कारण से ये कह दिया गया है दक्षिणाक्ष निर्देश हो विश्व से इसलिए अंक में इस विश्व का विशेष रूपेण निर्देश दिया गया है ठीक है देह भेद और देश भेद से विश्व का अनुभव होता है फिर भी जागृत में तेजस का अनुभव कैसे होगा जागृत में भी तेजस कैसे हो जाएगा इधर मान ले चलो पूरे होता है प्रधान रूपेण अंक में रहता है जागृत विश्व। जागृत में तेजस्वी रहते है आपने कहते जागृत में तीनों घटाना आप चाह रहे हैं जागृत में तेजस का अनुभव कैसे होएगा? हो बताया था ना? अभी-अभी। जिसको बाहर देख रहे हो आंख बंद कर लो वही चीज अंदर दिख रहा है तो वासना में चित्र देख रहे हो अब उस समय स्वप्न है क्या हुआ स्वप्न नहीं है जगह बैठे हैं आप उसको कहते हैं जागृत स्वप्न उस समय तेजस आपका आप बन गए अविश्वास नहीं क्यों आप शरीर का ध्यान नहीं है आपको अब आप चित्र देख रहे हैं अंदर में वासना में चित्र के साथ ध्यान कर रहे ताजात्म हो रहे हैं तो उस समय आप कहा हैं इस तो शरीर में नहीं है यहां बैठे हुए हैं फिर भी आपका अभिमान उस समय उसमन में सीमित है तो आप तेजस है जागृत अवस्था में भी आप तेजस का अनुभव कर रहे हैं उसको उठा दक्षिणाक्षी गूप दृष्टि निमीलिताक्ष स्मर मनसी अव इव पश्यति पश्य स्पष्ट दक्षिणाक्षिगत रूप दायने आंगमाध्यम से जिस रूप को आपने देखा था यह जो सुगंध को था उसको अंदर में आप अनुभव कर सकते ना ही सुगंध रूप रस गंध स्पर्श सारी चीजें आप वासना कल्पना कर सकते हैं वे दाएं में रहता हुआ जो विश्व पहले रूप को देखा था देखने के बाद क्या किया उसने निमीलिताक्ष आंख को बंद करके बैठ गया तो क्या किया आंख बंद करके तदेव रूपम स्मरण उसी रूप को स्मरण करते हुए मनसी स्वप्न अमन में आ भीतर मन के भीतर मानो स्वप्न के समान तदेव वासना रूपाभिव्यक्त पशती उसी रूप को वासना से अभिव्यक्त है उसको देखता है वासना से व्यक्त रूप को देखता है यथात्रा तथा स्वप्न जिस प्रकार आपने यहां जागृत अवस्था में बैठे बैठे बैठे मानस दृश्यों को देख लेते हो मनोराज्य के पदार्थों को देख लेते हो उसी प्रकार आप मान लेना सपने में व्याप्त करते हैं काम हमेशा देखो स्वप्न को दृष्टांत बना देते या उल्टा कर दिया भाषिकार नहीं आप जागृत में जो ध्यान में देख रहे हो या मनोराज्य कर रहे हो उसको दृष्टांत बना रहे किसके लिए स्वप्न कहीं यथा अत्र तथा स्वप्न तो जैसे आप यहां बैठे बैठे में में या काल आप अपने मनोमयी पदार्थों को देख रहे हो इंद्र निरपेक्ष अनुभव करते हो उसी प्रकार आप स्वप्न में भी कर रहे हैं समझिए अतः मनस्यंतस्तु समझ इसे मन के भीतर में जो तेजस कहा गया वह भी विश्व ही है विश्व से अलग नहीं है तेजस नाम पड़ गया वासना से वृष्टा होने से उस जागृत विश्व को ही नाम क्या पड़ गया जागृत तेजस नाम पड़ गया उसी को अन्यत्रण किया जागृत जागृत जागृत स्वप्न जागृत सुशुक्ति अब जागृत सुशुक्ति और जागृत देखो आकाशे हृदय स्मरणाख्या व्यापार पर अब वो जो स्मरण कर रहा था स्मरण नाम का व्यापार जो चल रहा था स्मृति हो रही थी जिस चित्र को अपने बाहर देखा था बंद करके उसी चित्र का भीतर में स्मरण करते हुए जो देख रहे थे वासनामय रूप को अब वह भी विपरा प्राप्त कर दिया स्मृति भी समाप्त हो गई स्मरणा व्यापार पर उसके प्रमर कहा जाएंगे आप हृदया काश में चले गए या तो फिर बाहर आ जाएंगे दो बार? या भीतर जाएंगे दो एक होना है उस अवस्था से और आप बाहर नहीं आए मान लो तब तो कहा जाओगे एक ही जगह रह गए आपके पास भीतर जाने का आप वहां पर आपका नाम है एक ही भूत हो घन प्रज्ञ भगवती वहां एक ही भूत हो जाता है जो पहले आपने देखा था जागर कर बैठ के बाहर इंद्र सापेक्षगा और इंद्र निपेक्ष रूप से भीतर देगा वे दोनों के दोनों प्रज्ञान क्या हो अंदर जाते ही एक ही भूत हो गया घनी भूत हो गया, वह हो गया धन हो गया क्यों? क्यों मन का थी, थी। बाई इंद्र सापेक्ष विशिष्ट वृत्ति भी नहीं है बाहेंग्र निरपेक्ष वासना सापेक्ष विशिष्ट वृत्ति भी नहीं है दोनों प्रकार की विशिष्ट वृत्तिया समाप्त हो गई है जब तब वह जो स्थिति है आप हरदा का टिके रहेंगे मानव समाधि के समान समाधि है वो उस स्थिति में रहने का नाम जागरूक है आप वहाँ आपका नाम आप वही, वही तेजस्वे थे ना मानस ध्यान नही आप जब और अंतर्मुख हो गए तो आप ही विश्व क्या कहे जाएंगे से। दर्शन स्मरण ये वही मनस्पंदित जागृत जागृत में क्या था दर्शन था और जागृत स्वप्न में स्मरण था ये दोनों ही है मन की वृत्ति विशेष ना जागृत अवस्था भी मन का वृत्ति विशेष है स्वप्न अवस्था भी मन का वृत्ति विशेष है तद अभाव दोनों नहीं तब क्या होगा कद हृदय अविशेषेण प्राणात्म अवस्था ना नाम दय में ही अविशेष भाव को प्राप्त होते हुए सकल विशिष्टता को परिस्या करके प्राण में एक ही भूत होता हुआ अवस्थित होता है इसे संवर्ग विद्या छादज में कहा है प्राणे ही वेता सर्वान संवर्गते अध्यात्म में प्राण अधिदेव में वायु वाय। वायुर्वा संवर्ग प्राणों संवर्ग का है वहां मंत्र प्राण में क्या हो रहा है सभी एक ही एकीभूत तो कौन कौन वाक चक्षु श्रोत्र मन ये चार गिना है वहां प्रत्येक में चार चार लेते हैं वहां पर वायु में क्या हो गया सूर्य चंद्र सब उसमें लीन हो गए जब क्या होता है वायु में लीन हो गया चंद्रमा लीन हुआ तो वायु में लीन हो गया ऐसे समस्ती में ले लिया अधिदेव में और अधिभूत में क्या हुआ कौन जगह रहता है प्रश्न प्रश्न प्रश्नोप्रष्ट क्या पूछा था कौन जगह रहता है यहाँ तो प्राण एक जगह रहता है बाकी कदम गानी हो जाते जाते सो सो प्राण भी जाए तो हो जाएगी प्राण नहीं सोता प्राण जगह रहता है उसी प्राण में इसलिए क्या है सब के सब लीन हो के बैठे हुए हैं कहा गया था प्रश्नोप्रष्दी समर्ग विद्या में भी जिसका मंत्र दे रहे हैं प्राणो ही है प्राण में ही ये के सभी सभी के सभी समेटे हुए अंदर में ली ले हुए के समान लय होकर छिपे वो बैठे हुए रहते हैं कौन कौन वाणी चक्षु श्रोत और मन को भी ले लिया कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतकरण सारी चीजें काली हो गए ले हो चुके हैं, प्राण मिलिन हो गए हैं ऐसा स्वती भी इसमें समर्थन देता है इस बात पे अतए आप हृदय में ये निर्णय होया